प्रश्नोत्तर दीपमाला भक्ति और उपासना जिज्ञासा भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों का लक्ष्य एकत्व है दोनों प्रकार से प्राप्त एकत्व में क्या भेद है समाधान ज्ञान मार्ग का लक्ष्य एकत्व है यह बात तो ठीक है परंतु भक्ति मार्ग का लक्ष्य एकत्व है ऐसा नहीं लगता भक्ति मार्ग में कुछ न कुछ द्वैत रहेगा अन्यथा भक्त भगवान का भजन कैसे करेगा इसीलिए भक्तिमार्गी कहते हैं द्वैतम मोहाय बोधा प्राग बोधे मनीषया भक्त्यथम कल्पितम द्वैतम अद्वैताद्यपि सुंदरम ज्ञान से पहले होने वाला द्वैत मोह में डालने वाला होता है पर विचार करने के बाद जब बोध हो गया तब भी हम द्वैत की कल्पना करेंगे इस प्रकार का जो कल्पित भेद है वह अद्वैत से भी सुंदर है भक्ति मार्गी तो भजन के आनंद के लिए भगवान से कुछ न कुछ भेद रखना ही चाहते हैं जिज्ञासा गीता में कहा गया है अपि चेस्राचारो भजते माम्य भाग साधु रेव समतव्य सम्य व्यवसितो शास्त्र कहता है कि अंतकरण शुद्ध के बिना तो व्यक्ति की भगवत भजन में रुचि नहीं होती फिर अत्यंत पापी भजन में कैसे लग जाते हैं समाधान ऐसा जहाँ दिखता है तो समझना चाहिए कि उनके पूर्व के संस्कारों से होता है कभी कोई महात्मा आकर उनके जीवन में परिवर्तन कर देते हैं इसमें समझना चाहिए कि उन्हीं के संस्कार होते हैं जो महात्मा के मिलने पर उदित हो जाते हैं और वे व्यक्ति झट बदल जाते हैं बहुत से लोग नशा करते हैं कुछ दिन के लिए छोड़ते भी हैं फिर कहते हैं कि उसके बिना हम रह नहीं सकते परंतु ऐसे लोगों को भी हमने देखा जिन्होंने हमेशा के लिए नशा छोड़ दिया जब ऐसे उदाहरण दिखते हैं तो कह सकते हैं कि उनके अच्छे संस्कारों का उदय हो गया जिसमें उनके दृढ़ धारणा या संकल्प भी हेतु बनता है जब पापी लोगों के एकदम बदल जाने के और भजन में तल्लीन होने के प्रत्यक्ष उदाहरण मिलते हैं तब केवल शास्त्रवाक्य के आधार पर हम इसका निषेध नहीं कर सकते शास्त्र तो सामान्य रूप से कहता है नवाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नाधमा गीता चतुर्विधा भजनते माम जनाः सुकृतों नो अर्जुन जो दुष्कर्मी होता है वह मेरी शरण में नहीं आता और सत्कर्मी मेरा भजन करता है यह सामान्य नियम है परंतु हर नियम का अपवाद भी होता है ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर महात्मा या ईश्वर की कृपा होने से उनके शुभ संस्कार अचानक उदित हो जाते हैं उनकी अहमता में ही परिवर्तन हो जाता है इसलिए जब लोक में प्रत्यक्ष रूप से कई पापी लोग अचानक बदल कर भजन में लगते हुए देखे जाते हैं तो केवल शास्त्र वाक्य के आधार पर उनका निषेध नहीं कर सकते